पत्रावली दो सौ तिरानवे स्वामी रामकृष्णानंद को लिखित लेख लुरुकर्णी स्विट्जरलैंड 23 अगस्त अट्ठारह प्रिय शशि आज रामदयाल बाबू का पत्र मुझे मिला जिसमें वे लिखते हैं कि दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण के उत्सव के दिन बहुत सी व्यस्याएँ वहाँ आई थी इसलिए बहुत से लोगों को वहाँ जाने की इच्छा कम होती है इसके अतिरिक्त उनके विचार से पुरुषों के जाने के लिए एक दिन नियुक्त होना चाहिए और स्त्रियों के लिए दूसरा इस विषय पर मेरा निर्णय यह है पहला यदि वेशाओं को दक्षिणेश्वर जैसे महान तीर्थ में जाने की अनुमति नहीं है तब वे और कहाँ जाएं ईश्वर विशेषकर पापियों के लिए प्रकट होते हैं पुण्यवानों के लिए कम दूसरा लिंग जाति धन विद्या और इसके समान और बहुत सी बातों के भेदभावों को जो साक्षात नरक के द्वार है संसार में ही सीमाबद्ध रहने दो यदि तीर्थों के पवित्र स्थानों में ये भेदभाव बने रहेंगे तो उनमें और नरक में क्या अंतर रह जाएगा तीसरा अपने विशाल जगन्नाथपुरी है यहाँ पापी और पुण्यात्मा महात्मा और दुरात्मा पुरुष स्त्री और बालक बिना किसी उम्र अथवा अवस्था के भेदभाव के सबको समान अधिकार है वर्ष में कम से कम एक दिन के लिए सहस्त्रों स्त्री पुरुष पाप और भेदभाव से छुटकारा पाते हैं और परमात्मा का नाम सुनते और गाते हैं यह स्वयं परम श्रेय है चौथा यदि तीर्थ स्थान में भी एक दिन के लिए लोगों की पाप प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता तब समझो कि दोष तुम्हारा है उनका नहीं आध्यात्मिकता की एक ऐसी शक्तिशाली लहर उठा दो कि उनके समीप जो भी आ जाए वे उसमें बह जाए पांचवा, जो लोग मंदिर में भी यह सोचते हैं कि यह वेश्या है यह मनुष्य नीच जाति का है दरिद्र है तथा यह मामूली आदमी है ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें तुम सज्जन कहते हो जितनी कम हो उतना ही अच्छा क्या वे लोग जो भक्तों की जाति लिंग या व्यवसाय देखते हैं हमारे प्रभु को समझ सकते हैं मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सैकड़ों वेश्याएं आएँ और उनके चरणों में अपना सिर नवाएँ और यदि एक भी सज्जन न आए तो भी कोई हानि नहीं आओ वेश्याओं, आओ शराबियों आओ चोरों सब आओ श्री प्रभु का द्वार सबके लिए खुला है इट इज इजियर फॉर ए केमल टू Through the eye of a needle, then for a rich man to enter the kingdom of God, धनवान का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के छेद में घुसना सहज है कभी कोई ऐसे क्रूर और राक्षसी भावों को अपने मन में न आने दो छठवां, परंतु कुछ सामाजिक सावधानी की आवश्यकता है हम यह कैसे रख सकते हैं कुछ पुरुष यदि वृद्ध हों तो अच्छा तो पहरेदारी का भार दिन भर के लिए ले लें वे उत्सव के स्थान में परिभ्रमण करें और यदि वे किसी पुरुष अथवा स्त्री की बातचीत या आचरण में अशिष्ट व्यवहार पाएं, तो उन्हें तुरंत ही उद्यान से निकाल दें परंतु जब तक शिष्ट स्त्री पुरुषों के समान उनका आचरण रहे तब तक वे भक्त हैं और आदरणीय हैं चाहे है पुरुष हों या स्त्री सचरित्र या दुष्चरित्र मैं इस समय स्विट्जरलैंड में भ्रमण कर रहा हूं और प्रोफेसर डायसन से भेंट करने शीघ्र ही जर्मनी जाने वाला हूं। वहां से मैं 23 या 24 सितंबर तक इंग्लैंड लौटकर इंग्लैंड लौटकर जाऊंगा और आगामी जाड़े में तुम मुझे भारत में पाओगे तुम्हें और सबको मेरा प्यार तुम्हारा विवेकानंद